श्री रामकृष्ण बच्चनामृत परिच्छेद एक सौ सो सोलह तेरह जून अट्ठारह सौ पचासी मेरी अवस्था के संबंध में कप्तान ने कहा यह आसमान में चक्कर मारने वाला भाव है जीवात्मा और परमात्मा जीवात्मा एक पक्षी है और परमात्मा आकाश चिदाकाश कप्तान कहता है तुम्हारा जीवात्मा चिदाकाश में उड़ जाता है इसीलिए समाधि होती है हंसकर कप्तान ने बंगालियों की निंदा की कहा बंगाली बेवकूफ़ है पास ही मड़ी है और उन लोगों ने पहचाना कप्तान का बाप बड़ा भक्त था अंग्रेजों की फौज में सूबेदार था एक हाथ से शिव की पूजा करता था और दूसरे से बंदूक चलाता था मास्टर से परंतु बात यह है कि विषय के कामों में दिन रात फंसा रहता है जब जाता हूँ देखता हूँ बीबी और बच्चे घेरे रहते हैं और कभी कभी हिसाब की बही भी लोग ले आते हैं परंतु कभी कभी ईश्वर की ओर भी मन जाता है जैसे सन्निपात का रोगी विकारग्रस्त बना ही रहता है परंतु कभी जब होश में आता है तब पानी पीऊँगा पानी पीऊँगा कहकर चिल्ला उठता है पर उसे जब तक पानी दो तब तक वह फिर बेहोश हो जाता है इसीलिए मैंने उससे कहा तुभ कर्मी हो कप्तान ने कहा जी मुझे तो पूजा आदि के करने में ही आनंद आता है जीवों के लिए कर्म के सिवा और उपाय भी नहीं है मैंने कहा तो क्या सदा ही कर्म करते रहना होगा मधुमक्खी तभी तक भनभन करती है जब तक वह फूल पर नहीं बैठ जाती मधु के पीते समय भनभन करना छूट जाता है कप्तान ने कहा आपकी तरह हम लोग पूजा और कर्म छोड़ थोड़े ही सकते हैं परंतु उसकी बात कुछ ठीक नहीं रहती कभी तो कहता है यह सब जड़ है और कभी कहता है सब चैतन्य है पर मैं कहता हूँ जड़ कहाँ है सभी कुछ तो चैतन्य है श्री रामकृष्ण मास्टर से पूर्ण की बात पूछने लगे श्री रामकृष्ण पूर्ण को एक बार और देख लूँ तो मेरी व्याकुलता कम हो जाए कितना चतुर है मेरी ओर आकर्षण भी खूब है वह कहता है आपको देखने के लिए मेरे हृदय में भी न जाने कैसा हुआ करता है मास्टर से तुम्हारे स्कूल से उसके घर वालों ने उसे निकाल लिया इससे तुम्हारे ऊपर कुछ बात तो ना आएगी मास्टर अगर वे विद्यासागर कहें तुम्हारे लिए उसको स्कूल से निकाल लेना पड़ा तो मेरे पास भी कुछ जवाब है श्री राम क्या कहोगे मास्टर यही कहूंगा कि साधुओं के साथ ईश्वर चिंता होती है यह कोई बुरा कर्म नहीं और आप लोगों ने जो पुस्तक पढ़ाने के लिए दी है उसी में है ईश्वर को हृदय खोलकर प्यार करना चाहिए श्री रामकृष्ण कृष्ण हंसने लगे श्री रामकृष्ण कप्तान के यहाँ छोटे नरेंद्र को मैंने बुलाया पूछा तेरा घर कहाँ है चल चलें उसने कहा चलिए परंतु डरता हुआ सांस जा रहा था कि कहीं बाप को खबर न लग जाए सब हंसते हैं अखिल बाबू के पड़ोसी से क्यों जी तुम बहुत दिनों से नहीं आए सात आठ महीने तो हुए होंगे पड़ोसी जी एक साल हुआ होगा श्री राम तुम्हारे साथ एक और आते थे पड़ोसी जी हाँ नीलमढ़ी बाबू श्री राम वे सब क्यों नहीं आते एक बार उनसे आने के लिए कहना उनसे मुलाकात करा देना पड़ोसी के साथ वे बच्चे को देखकर यह बच्चा कौन है पड़ोसी यह आसाम का है श्री रामकृष्ण आसाम कहाँ है किस ओर है ब्रिज आशुतोष की बात करने लगे कहा आशुतोष के पिता उसका विवाह करने वाले हैं परंतु उसकी इच्छा नहीं है श्री रामकृष्ण देखो तो उसकी इच्छा नहीं है और बलपूर्वक उसका विवाह किया जाता है श्री रामकृष्ण एक भक्त से बड़े भाई पर भक्ति करने के लिए कह रहे हैं कहा बड़ा भाई पिता के समान होता है उसका बड़ा सम्मान करना चाहिए